पाट का शीर्शक है हुद हुद हुद हुद को कलगी कैसे मिली? एक बार सुलेमान नाम के बादशा आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे बड़ी गर्मी थी धूप से वो परेशान हो रहे थे आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा हम तो इतने छोटे-छोटे हैं हमारी गर्धन पर पांक भी नहीं है हम चाया कैसे कर सकते हैं सुलिमान आगे बढ़ गए कुछ दूर जाने पर उनकी भेट नहीं खुद हुधुदों के मुखिया से हुई सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी वो चतुर था उसने फौरन अपने दल के सभी हुधुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी सुलेमान बोले मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी वे भी मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है मुखिया ने कहा महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए बादशाह हंसे और बोले <laughs> मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है मुखिया बोला हां महाराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदूदों के पीछे पड़ गए तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे हुद हुदों का वंज समाप्त होने पर आ गया तब मुख्या घबरा कर बादशा सुलेमान के पास पहुचा और बोला इस सोने की कलगी के करण तो हमारा वंज ही समाप्त हो जाएगा सुलेमान ने कहा मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी खैर जाओ आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा और तभी से हुद हुदों के सिर पर परों का ये ताज, यानि कलगी, शोभा पा रहा है। हुद हुद एक बहुत ही सुन्दर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है अब वैसे तो यह ऐसे समेटे रहता है पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौंकना होकर परों को फैला लेता है तब यह कलगी देखने में हो बहु किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी सुनी है हुदहुद हुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है पंख काले-काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं-कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं हुदहुद हुद हमारे देश के सभी भागों में पाई जाती है तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा बोलते समय ये तीन बार होप होप हपसा कुछ कहता है इसीलिए इसे अंग्रेजी में हप ओ कहा जाता है हिंदी में इसे खुदहुत कहते हैं धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं-कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं मादा हुदहुद 3 हुद से 10 तक अंडे देती है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वो अंडों पर बैठी रहती है हटती नहीं नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद ये अपनी सुन्दर्दा के लिए तो मशूर है पर इसे पाल तू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है हुद हुद अभी आप सुन रहे थी ये कारिक्रम विशे संयोजन डॉक्टर मंजुला मातुर पाठ समन्वयक डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजू मेनी नीतू झाजी मान्य उत्कर्ष और मुकुल तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वयक सतीश लाड़े ध्वन्यांकन दीपक पांडे ध्वनि सहयोग अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रश्चुति C-I-E-T-N-C-E-R-T